सिधा नहीं प्राती कि अहंकार में दोष है स्वार्थ में दोष है काम रोज में दोष है बस तो अगर समझ नहीं पाते तो बस फिर वो जो है कोई व्यक्ति सत्मार्ग पर आने की संभावना नहीं है फिर वो जी ये उत्तर दिशा चलें कि तो व्यक्ति को भटका ले जाएगी चलो का राजा तारावण तो था। तो के पहले कृष्ण प्रसाण अभी उठा दे सारी और खल को ही निकट मृत को अब आई अब रावण कहता है कि के हमें ऐसा लगता है तो सदासन तु को तक तो जितना था कि हमारे भी आई जीता है हमारे रावण समझता मैं राजा मेरे पास भूमिपत्ति राज्य सम्पत्ति सब है और ये सब जो राज्य के संपत्ति की आगे हैं नौक्या करें कि सबका यह संकोध कर रहा है तो मेरे जिलाने से ही जी रहा मेरा ही धूम संपत्त खा करके मेरे ही अधीन दे करके जीवित संसारी व्यक्ति ऐसे ही मानूम जब कोई व्यक्ति किसी के अधीन होता तो व्यवस्था जब हो तो क्या तो आराम पर जैसे नहीं। सब व्यक्ति को अपना अपना परार्थ के अनुसार मिलता है सबका खिलाने दिलाने वाला एक क्या समस्या है विभीषण का छोटा भाई और जितने परिवार में उसके और हैं तो पुत्र आदि तुमको कौन खिलाता है कौन समझता कि मैं ही खिलाता हूं मैं जिलाता हूं मेरी धमप सम्पत्ति से तुम जी रहे तो कहते जियो सदास जियावा और ऋतु कर पक्ष मूल भावा, तो चाहता चाहता कि हमारे अधीन दे करके निराई धन खा करके तुम जीवित रहे हो निराई अन्न खा करके बड़े हुए हो तो जो मैं कहूँ वही तुम्हें करना चाहिए और तुम्हारी उल्टी बुद्धि अब तुम्हारे हमारा जो शत्रु है उसके शत्रु के पक्ष में हो गए ऋतु कर पक्ष मूल तो ही भाव तो, तो मैसी सी मूर्ता आ गई तो कि शत्रु के पक्ष की बातें करने लगे उसके उत्कर्ष की बातें करने लगे तो ये रावण को सत्य क्रोध आता इस प्रकार तो बताता है कहां से मैं खलया सुखो जगह कहते तुम भला बताओ संसार में ऐसा कौन है कि भुजबल जाई जिता मैं नाही बताओ सारे संसार में जहां के सबको तो मैंने जीत लिया अब मेरे से सजा सारी दुनिया में कौन है तो मैंने देखा तुमने तो कि कोई हमसे बचा नहीं है सब देवताओं तो केंद्र दे के अंदर जितने सब देवता देवता लेकर के सरासर जितने हैं सबको मैंने जीत लिया ऐसे उन्होंने सुना था तो ये स, ये देखो ये अभी क्या है उसका अहंकार एक अहंकार तो जो है ही है लेकिन जब मूल व्यक्तियों में अहंकार होता है तो ये व्यक्ति अपनी महिमा अपने मुंह से कहते हैं ये महामूर्ता है अहंकार वैसे ही है, और फिर अहंकार के साथ साथ अपनी महिमा अपने मुंह से कहे तो इससे ज्यादा व्यक्ति की अधोगति और क्या हो सकती है और इससे ज्यादा मूर्ता क्या हो सकती है तो रामण ऐसे करता है अहंकारी तो अहंकारी अहंकार के कारण से विपरीत बुद्धि <coughs> लेकिन फिर वो अपनी महिमा स्वयं अपने आप कहता है कहता देखो दुनिया में कोई तो ऐसा है जिस जिसको मुझे बचा हो जिसको तुमने न जीत लिया हो और मम पूरे बस तपस् पर प्रीति और मेरे नगर में बास करते हो में खाते हो और तपस्वियों पर प्रीति अब तपस्वियों मैं राम लक्ष्मण पर उनके ऊपर तुम्हारी प्रीति है तो राम का नाम तो यही लेता नहीं इसलिए कोई ना कोई और दूसरे सांकेतिक शब्दों का प्रयोग करता है चाहे राजकुमार बोले चाहे तपस्वी बोले चाहे बनमासी बोले चाहे कुछ और बोले तो चाहे लेकिन राम शब्द है नहीं बोले नहीं। नहीं। वो लगता कि एहसान हो जाए राम हमारे मुंह से निकल जाए तो सब जितने जो है हमारे पाप पहाड़ तुलसीदासी कहते एक बार मुंह से राम का नाम निकले नहीं तो पाप पहाड़ निकल जाता ना वो कहीं से जो, जो है हमारी बुद्धि को बदल दे राम नाम इसलिए राम नहीं कहता तब इसलिए तपस्वी उसके लिए प्रयोग किया था मम पूर्व तपस्व ने पर प्रीति नगर में मेरे पास करेगा मेरा अन्न खाएगा और प्रीति तपस्वी उसे है और सट मिलो जाए ते नहीं कह नीति रे सठ जा के पास जाओ उन्हीं को नीत तुम समझाओ सुनाओ जा करके उसने सोचा कि जहाँ विभीषण को हम निकालो तो भूखों में रहेगा हमारे राज में रह रहा, निखा रहा है निखारा है और भाई ठाकुर है जैसे रावण का एक विशाल भवन था राजभवन तो विभीषण का भी नगर में भवन था तो मंत्रियों के भी कोई साधारण भवन थोड़े होते उनके भी विशाल होते राजभवन से नहीं होगा तो चौथाई राजभवन जैसा वो भी होगा तो उसमें भी तमाम कमरे होंगे और सब उसके जो सोने की दीवाल और बढ़िया उसमें सब आसन और छावन और बस्तर आभूषण और नौकर चाकर राजाओं की तरह से मंत्रियों के पास भी होते हैं तो भीषण के पास भी सब ये ठाठपाट था ब्राह्मण तो ने सोचा जब तो इसको निकाल देंगे तब तो इसका सबका ठाठपाट तो मिट्टी मिल जाएगा और जाओ तुम्हें वनवासियों से तुम्हारी प्रीति है तो जैसे बनवासी लोग बेर खाते हुए जंगल में पैदल भटकते फिरते हैं जैसे तुम भी जाओ भाई कोई दशा तुम्हारी को तुम भी मरोगी भूख तुम ये समझ रहा है इसलिए उसको निकाल देता तो कहते नम करो सठ मिले जाए थे नहीं कहूं नीति जाओ उन्हीं के पास जैसी उनकी दशा है वैसी तुम्हारी भी हो असे कहे, असे कहे कि मेरे चरण प्रहारा ऐसे कह करके राहण तब तक गई कहते कहते इससे ये पता लगता है कि राम जब तक भीषण से डांट रहा था उनको तब तक सिंहासन पर तो बैठा नहीं था अब खड़ा हो गया नहीं? और खड़े खड़े डांट रहा मक उमक करके बोल रहा था और तब तक विभीषण के पास भी पहुंच गया और विभीषण के पास पहुंच करके बोलते बोलते विभीषण को उसने लात भी मार लात मार, मार करके धक्का मारा पदाया क्या को को था जैसे कुत्ते कोई ऐसे कहे कि इन्हों के चरण में प्रहारा हमने गहे पद बारह ही बारा लेकिन विभीषण ने उन पैरों को जो ब्रावण में मारा तो पैर पकड़ लिए उसके बार बार पैर पकड़िए मैंने फिर भी दिया तो क्रोध नहीं आता नहीं तो ऐसी स्थिति में इतना अपमान सह करके फिर को भी क्रोध आ जाता तो सबको क्रोध नहीं आता हाँ कोई कहे भाई ऐसे होगा तो क्रोध नहीं आ जाएगा तो सब लोग मानते हैं कि सर जैसे एक व्यक्ति को क्रोध आता तो दुनिया में सबको उसी तरह से क्रोध आता है ऐसा नहीं होता ये तो व्यक्ति की जरूरत व्यक्तित्व के विकास के ऊपर निर्भर करता है व्यक्तित्व अगर व्यक्ति का दुर्बल है तो दुर्बल व्यक्तियों में ही ये राज देश काम श्रोधार तो विकार सताते हैं ये दुर्बलता का लक्षण है मैं तो जानता ना हो जानता ना हो लेकिन उसकी कमजोरी के लक्षण रोध आ गया तो मैंने कमजोर आ गया ये ना समझे कि व्यक्ति समझे कि मैं बड़ा शक्तिशाली क्रोध कर रहा हूं यूनिटी बुद्धि है दुर्बुद्धि है ये।, ये बातें बार बार इनको जो है वो अभ्यास करना चाहिए रटना चाहिए बार और मिलाना बार और अभ्यास में लाना चाहिए बार बार क्रोध कोई जो है व्यक्ति के सामर्थ्य के सूचक नहीं उसकी दुर्बलता की सूचक है <coughs> अभी हाल में एक व्यक्ति ने बताया देखो कोई मालूम होगा एक पिक्चर आया पटेल के ऊपर हम लोगों ने तो नहीं देखी है आप तो उसमें टीवी माफी रहती है तो पटेल के ऊपर उनकी लाइफ के बारे में आया तो बताया कि देखो जिसने देखा तो उसने बताया कहा कि जब देश स्वतंत्र हुआ और सब राज्य जो है भारतवर्ष से मिलाए जा रहे थे पटेल उसमें लगे हुए तो थे उसी कार्य में ग्रस्त के समय तो हैदराबाद के निजाम के यहाँ से उनका कोई आदमी भेजा हुआ पटेल के पास दिल्ली में आया तो पहले तो वो एक आकर के सराय में ठहरा करके किसी अपने मुसलमानों के जो धर्मशाला होती सराय वगैरह किसी होटल में ठहरा <coughs> तो जैसे ही पता लगा कि वो वहां से निजाम के यहाँ से वो हैदराबाद से एक आदमी आया हुआ है वो यहाँ ठहरा हुआ शहर में आपसे मिलने को है तो पहले तो पटेल ने कहा कि तो उसको बुला करके गेस्ट हाउस में ठहराओ सरकारी गेस्ट हाउस में उसमें ठहरने की और उससे बताओ कि आप शाम को जब हम भोजन हमारा है उसके तो साथ में हम खाएंगे खाना खाएंगे तो हमारे साथ उसको हमारे घर को उसको बुलाते चलाओगे सब बता दो तो वैसे ही किया गया उसको गेस्ट में ठहराया गया शाम को पूजन करने आया तो उसके साथ बैठ करके खाना खाया अब तो वो जब आया तब तो वो अपना बताने लगा पूछाल से कि कैसे क्या है बात चर्चा हुई तब तो वो अपनी बताने लगा बार बार जो तो वो कि हम भाषा से, से आए हैं और जो है वो भैंस में हमको नहीं मिलना है और हमको अलग हमारा राज्य रहेगा मैं पाकिस्तान में जाऊंगा न मैं हिन्दुस्तान में जाऊंगा हमारा अपना सदा से स्वतंत्र राज्य रहा है उन्होंने कहा कि लेकिन अब संसायदी कि व्यवस्था बदल गई अब आजकल के जमाने के हिसाब से विचार करो क्या करना क्या नहीं करना पटेल ने उनको पूछा उससे तो वो अपना जो है बात दाव में बोले गुस्से में बोले और इतना गुस्से में बोले कि वो हो जाए बार बार और पता ही अच्छा भाई बैठ तो जाओ थोड़ा धीरे से बैठो फिर पता प्रचार करो फिर बताओ तो उसको जैसे तैसे नहीं लेकिन जैसे वो बोलते बोलते तो दूसरे खड़ा हो जाए तो देखो एक प्रकृति व्यक्ति की जो होती है उसका सूचना सूचित होता है उससे जो लक्षणों से देखो वैसे प्रति खड़ा हो जाता वहां लेकिन पटेल उसके सामने जैसे वो बोलता है ऐसे पटेल के हाथ में हालांकि शक्ति है अब इस देश की इतनी ताकत है मिलिट्री तब उनके साथ में है लेकिन पटेल ये नहीं कहते कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तुम क्या चिल्लाते हो तुमसे ज्यादा चिल्ला सकते हैं ऐसे नहीं बोलते पटेल जो चुपचाप रहते हैं कहते हैं हाँ ठीक हाँ, है तो ये कहता है जब आज तो मैं ये करूंगा मैं फौजी लगा दूंगा मैं वहां ऐसा कर और मेरे पास इतनी ताकत ऐसे करके वो बोलता है पटेल से तो पटेल अब ये कह देते हैं कि भाई बात तो तुमने सब कह दी कि यहां कह दी लेकिन ये देखो कि तुम जब वहां हैदराबाद जाओगे तब तो ये सब करोगे सोरे इसको पसीना आया और चुपचाप बैठ गया कहा कि समय हम दूसरे की मुट्ठी में है अब जो हम यहां, यहां कुछ नहीं कर जितना हम बोल रहे ये सब जो है अधिकार है तब तो उसके तो इस प्रकार की देखो जगह जगह समाज में भी और इतिहास में भी इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं <hah> गांधी जी भी यही कहते रहे कि देखो प्रेम में बैर की बजाय प्रेम में अधिक शक्ति है बैर में शक्ति नहीं है प्रेम में ज्यादा शक्ति है। जो कार्य बैर भाव से नहीं हो सकता वो प्रेम के द्वारा हो सकता है जो कार्य को दंड देकर के नहीं कराया जा सकता नकानी कराया जा सकता उनको क्षमा के द्वारा दया के द्वारा कन्ना के द्वारा ये शक्तियां ज्यादा बड़ी हैं लेकिन व्यक्ति को लगता नहीं है व्यक्ति को लगता है कि क्रोध है उग्रता है ये बड़ी शक्तियां हैं बड़ी शक्ति है शांति संतोष उदारता सेवा परोपकार कृपा दया इनके समान संस्कार में शक्तियां नहीं है ये दिव्य शक्तियां हैं ईश्वरीय शक्ति है वैसे तो ही कार्य करती ईश्वरीय शक्ति है। तो वो बात बिल्कुल गांधी जी की बात बिल्कुल ठीक है इसी प्रकार के गांधी जी के संबंध में भी चर्चित का भी यही कहना था कितने वहां पर इंग्लैंड में जाकर के सभाएं हुई राउंड टेबल हुई, है वही चर्चा उस समय था तो उसने गांधी जी के ऊपर यही टिप्पणी की थी, कहा कि हमने दुनिया में आज तक यानी कितने लोगों से मिले लेकिन इस जैसा व्यक्तित्व आज तक हमें मिले ही नहीं देखा ही नहीं आमी है जहां जिसके मन में किसी के प्रति तो भेदभाव है ही नहीं नो एनिमिटी गांधी जी के प्रति घोड़े दौड़ा दो सजा कर दो जेल भेज दो लेकिन गांधी जी शत्रु हो जाए अंग्रेजों को सु नहीं उनकी सफलता के बात करने लगे विरोध उनका करने लगे, सो बात कोई जानते हैं कि दुर्बल व्यक्ति हैं कमजोर हैं वो तो ऐसा कर रहे हैं हमें ये थोड़े करना अब है अब इसीलिए अपने साथ कहते हैं कि अगर कोई विश्व विजय करना चाहता है तो अपने मन को जीतोग जिसने अपने मन को जीत लिया उसने विश्व विजय कर लिया व्यक्ति अपने मन को ही नहीं जीत पाता उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता ये प्रतिक्रियाएं मन में इस प्रकार से होती हैं और बस उनकी प्रतिक्रिया जैसा मन करता तो उसी चले जाता नियंत्रण नहीं रख पाता अब जब व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने मन का भी साक्षी बने और साक्षी भाव रहे और उसके द्वारा साक्षी के द्वारा मन के ऊपर नियंत्रण जाने के मन में इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं ये उप प्रवृत्ति है ये अज्ञान की बातें हैं ऐसे समझ के सावधान रहे सब नियंत्रण कर पावे इसके लिए विशेष अभ्यास व्यक्ति को डालना पड़ता है इसको तप कहते हैं तप जब व्यक्ति बहुत तपस्या करे तब ऐसी सामर्थ्य उसके अंदर आती है इसलिए देखो तो ये कहते हैं कि उसके अन्य गहे तक बारह ही तो आप शंकर जी देखो इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहते हैं शंकर जी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को तो, तो कथाई कथा नहीं सुना रहे हैं कथा सुनाते हैं उसके बाद में कथा का तात्पर्य राशि बताते हैं कि देखो अब आया तुम्हारे उमा असंति कही यही भलाई कि देखो संत की यही महिमा है क्या महिमा है कि मंद कर करे भलाई उसके साथ कोई मंदता करे दुर्व्यवहार दुर करे तो भी उसकी भलाई ही करता है ये संत की समता है अब जहां और भी जगह सांसद मान जगह जगह कहा गया है संत हृदय न उन्नीत समाना कहा कवि न पे कहे न जाना निज परिताप द्रवय न विनीता पर तुर द्रवय से संत कुनीता वो सब यही भाव है संत के मानना यह है कि उसको अपने कष्ट से अपने दुख से कोई दुख नहीं अपनी परेशानी से कोई परेशानी नहीं दूसरे को परेशानी न उसको कष्ट न पहुंचे जहां जिसको दूसरे को पक्ष दिखाई दे उसके ऊपर दया करे द्रवित हो और सहायता करे उसको ये संत है और यही जो संत के लक्षण वही भक्ति के ज्ञानी के लक्षण है संत जो है वो ज्ञानी होता है अंत तो होता है अगर कोई ज्ञानी होना चाहता है परमार्थ प्राप्त करना चाहता है आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है तो उसमें भी यही लक्षण होगा अगर कोई तो भगवान का अन्य भक्त है तो उसमें भी यही लक्षण होगा इसलिए हुमांत कहे यही भलाई मंद कर तुझ करे भलाई और तुम्हें तो सरे से भले ही मुई मारा जो तो, तुम तो हमारे पिता के समान अगर तुमने मारा तो उसमें हमारा कोई अपमान नहीं तो हमारी कोई हानि नहीं भले ही मुई मारा भले ही आपने मारा तो कुछ हानि मेरी नहीं और राम भजे हितनाथ तो तुम्हारा लेकिन हम अपनी ओर से तो यही कहते रहेंगे कि आपका इसी में हित है कि भगवान की शरण में जाओ उनके भजन करो उनकी सेवा में रहो सीताजी को वापस कर दो संक्षेप में यही बात है हम तो यही कहते रहेंगे कि आप सही रास्ते पर आओ बल्कि ऐसे कह करके रावण ने तो उसको भगाया था निकाला था तो दरवाजे पर जाकर के विभीषण ने बातें कही गेट के बाहर खड़े हो ताकि मैं जाता हूं तो जाता हूँ चला ही जाऊंगा जब ऐसा कहते तो चला जाऊंगा लेकिन जाते जाते मैं इतनी बात आपसे कहे जाता और बस सचिव संग्रह नवपत गयू बस उसके बाद विभीषण जब वो विभीषण के भी अपने भी सलाहकार कुछ थे तो उनको भी सबको लेकर के और विभीषण अपने मंत्रियों के साथ में चल दिया वहां से लंका से चल दिया समुद्र के पास कैसे नव पथ गयू आकाश मार्ग से चल गया बस पहुंच गया जाके भगवान राम यहां हे वह असभा असभा सबको जाते हुए रास्ते में तब तो जैसे बाहर निकला तो सबको सुना सुना करके विभीषण ये कह दिया क्योंकि देखो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस <coughs> को भगवान राम तो सत्य संकल्प हैं सत्य संकल्प मने जो उनका संकल्प होता है वो सत्य ही होता है <coughs> क्योंकि तो संकल्प दो प्रकार के हैं एक तो संकल्प है लौकिक और लौकिक संकल्प है व्यक्ति का विनाश करने वाला और एक संकल्प है पारमार्थिक भगवान राम है उनका भी अपना संकल्प है लेकिन उनका संकल्प पारमार्थिक संकल्प पारमार्थिक संकल्प कभी झूठा नहीं जाता जो होना है उसी प्रकार का होता है काम की न चाहे सोई हो ही करे अन्यथा नहीं कोई ये भगवान राम का संकल्प है तो जो जो उनके विचार बनता है कैसे क्या होना चाहिए बस वही होता है इसका कोई बीच में काट नहीं है इसका विरोध नहीं हो सकता इसलिए सत्य संकल्प का ग्राम सत्य संकल्प प्रभो सभा काल बस तो प्रभो कहकर के रावण कुछ भी कहता विभूषण कह के तुम्हारी सभा जो है काल के वर्ष में है माने जो लोग रावण को मुंह दे की बातें कह रहे हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी सभा काल के बस में सब दिनाशन सबका होने वाला है मैं रघुवीर शरण जा हूं देव जन खोरी क्या मैं भगवान की क्षण में जा रहा हूं अब हमको तो कोई दोष मत देना ऐसे कहकर के विभीषण मना कु चल देता <coughs> माने विभीषण को तो बाद में फिर दोष दिया जाता है तो वो पहले विभिषण जानता है कि हमको तो दोष मिलेगा आज भी क्या बोलते हैं घर का देवी लंका डालो कैसे जैसे विभीषण विभीषण ने घर का भेद जाकर के बता दिया भगवान राम को तो घर का भेदी का उदाहरण कौन है विभीषण तो ये उसका उसका जो इस प्रकार से दोष देते हैं लोग बाघ विभीषण लेकिन विभीषण कहता है कि देखो इतनी मैंने सही शिक्षा दी और उसके बाद में अगर कोई मुझे दोष देता है तो दे दोस्त में क्या करता ऐसे कहते थे विभूषण कर दिया <coughs> आगे देखो असे अश कैचलाभीषण जब आयुन भय सब सदत साधु अवद्यारत भवानी कल्याण अकेले कहानी रावण जब विभीषण त्यागा भयो विभाव बिनु त भागा चलो हर्ष रघु नायक पानी करत मनोरथ बहु मन माही लिखियू जाई चरण जल जाता ृदलु सेवक सुखदाता पद पर सुषि नारी दंडक कानन कामन कारी जे पद जनक सुताएरंग संग दर दाए सर सरोज अहो भाग्य में दिखियं जिन पाइन के पाजुकनी भरत रहे मन लाए आज बजाए तो भाई सब की जय असी तो चला कह चला विभीषण जब ही ऐसा कहकर के विभीषण जब वहाँ श्रीलंका से लंका जल दिया तो आयु हीन भय सब सब रही सबकी आयु समाप्त हो गई आयु समाप्त होने ना मृत्यु के निकट आ गए थे अब ये बात क्यों कहते हैं अब प्रतीक उनको भी आदर्श हैं। ये विभीषण जो जीव है लंका जो है वो हो, हो देह की प्रवृत्ति है और उसमें बास करने वाली लंका में बास करने वाले रावण आदि जो है वो ये मोह है काम है क्रोध है ये सब में सातियां इस प्रकार की अगर मान लो शरीर से जीव ही चला जाए हाँ, तो कृष्ण तो शरीर कितने दिन रहने वाला हो गया हीन वो जो जीव है तभी तो शरीर जीवित है तो जीव नहीं है तो जीव भीहीन तो तो हो गया तो लंका से विभीषण का जाना कि माने उनका जीवन समाप्त हो गया। अब भगवान आकर के मारेंगे तो मरे को मारेंगे विभीषण तो पहले ही जीव से छोड़कर चला गया तो कहते हैं कि आशी कही चला विभीषण जब ही आयो हिम भय सब तव ही आप कहते हैं शंकर जी समझा रहे हैं पार्वती जी को कि देखो साधु भवानी साधु की अवज्ञा करने से क्या होता माने उसकी बात को न मानो साधु की बात को न मानो तो क्या परिणाम होगा कहते कर कल्याण अखिल कानि तो समस्त कल्याण ही होता कल्याण की समस्त कल्याण की हानि होती माने पुरुष कल्याण नहीं अवज्ञा के मैंने बात को न मानना आज्ञा को न मानना और ज्ञान तो कहते अगर उनके जो है साथ अब ने इतनी सुंदर सम्मति दी इतनी विनम्रता के साथ दी और अपनी बात को समर्थन के लिए बाबा को भी लाया तुलस्त को भी लाया मालवंस ने भी उसका समर्थन किया ऐसे सुंदर बात विभीषण की और उसने भी रामयण नहीं तो उसका परिणाम क्या और तो उसका तो सब प्रकार पिक होने वाला है कल्याण यही होता वैसे ही परिणाम होता है तो रावण जब वहीं विभीषण त्यागा तो इस प्रकार तो कहते हैं विभीषण ने जैसे ही रावण को छोड़कर करके चला तो क्या हुआ भयो विभव बिनु तभी अभागा तो वैसे ही रावण जो है वो विभव रहित तो हो गया मन उसका सारा तेज उसकी सारी शक्ति छीन हो गई मनो दुल्य रावण हो गया वैसे ही दुर्बल हो गया तब तो दूरिया कहते हैं भयो विभव भयो विभव बिनु तब ही रावण को वैसे अभागा सभी प्रयोग करते वैसे भी आगे राम उसके अंतर्गत जीवन में तो आ गई दिनाश का समय आ गया वे भीषण के जाते वैसे भी अध्यात्म के अनुसार सोचो कि जीव तो जो है वो हो यहां जीव के माने अभी तो शरीर है शरीर में बात उसका जीव का जीव जीव जीव जीव जीव है अब जीव जो वो आगे बढ़ा कहां जा रहा जी भगवान राम परमात्मा की तरफ जा रहा है जी तो जैसे ही जीव जो छोड़ करके यहां से लेकर के आत्मभाव में पहुंचेगा तो परमात्मा के निकट पहुंचेगा तो इसी जीव का क्या होगा आ? ये उसको शरीर जो है यह है ये, ये सब जिसने इसमें काम करो आज उपास करते हैं जब तक जीव होता है तब तक ही अहंकार भी होता है अहंकार जीव को होता है अहंकार आत्मा से परमात्मा को नहीं होता आ? तो जब तक जीव है तब तक अहंकार है तब तक तब तक मोह भी है रावण में मोह का प्रतीक है तो मोह मैंने अज्ञान है तो अज्ञान कब तक है जब तक जीव जीव है यदि जीव जीव भाव को के आत्म भाव में आ जाए तो क्या हुआ तो अज्ञान के क्या हुआ अरे जब अज्ञान मिटेगा तभी तो जीव ज्ञान आत्म ज्ञान को प्राप्त करेगा अब ऐसा तो नहीं हो सकता है आत्म भाव में स्थित जीव हो जाए और अज्ञानी भी बना रहे तो दोनों बातें तो नहीं सकती तो जैसे ही वो जीव जो है अपने आत्मभाव में परमात्म भाव तक पर पहुंचता है वैसे ही अज्ञान की मोह की निवृत्ति होती है और मोह जो है वो दुर्बल हो जाता है मोह में शक्ति नहीं रहेगी <coughs> एक बात ये भी देखते हैं आध्यात्मिक साधकों में कि आध्यात्मिक साधक साधना करते हैं आत्मचिंतन करते हैं परमात्मा का वजन ध्यान करते हैं जो जी जीव भाव से होकर के भाव की तरफ चलने लगते हैं पहुंच भी जाते हैं तो भी व्यक्ति की जो वासनाएं संस्कार सब एकदम से नष्ट नहीं हो जाते वो रहते हैं और मन बुद्धि के उनका प्रभाव भी रहता है इसीलिए कभी कभी लगता है जो सत्संग होते हैं भगवान का ध्यान चिंतन कर रहे हैं तब तो तक तो जीव भाव नहीं रह गया आत्म ज्ञान आ गया और उस समय आत्मभाव में भगवान का ध्यान करते समय न अहंकार है न काम है न क्रोध है न इच्छा है न दुख है न क्लेष है ये सब से छुटकारा भी हो जाता है मानवीय सब मर गए लगता है दुर्बल हो जाता है ये लेकिन जबकि जहाँ तक देवभाव में आया व्यवहार में फिर पढ़ा तक फिर वो शक्तिशाली हो जाते हैं सक। तो जीव भाव जैसे ही बढ़ता है ऐसे तो काम आदि विकार बढ़ने लगते हैं शक्ति आ जाती है जैसे जीव वो आत्मभाव की तरफ चलने लगा तैसे तो ये दुर्बल हो जाते हैं मत प्रचल हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो उसके साथ में आपसे में अपने भीतर देखकर के विचार करके देखो इस प्रकार को होता है लोग बात बहुत बार इस प्रकार से पूछते भी हैं कि ये अनुभव जो लोग करते हैं वो कहते हैं जब सत्संग में होते हैं तब तो तक तो कोई अहंकार नहीं रह जाता फिर कोई काम तो को विकार नहीं रह जाते लेकिन जब सत्संग से जाते हैं व्यवहार में संसारण लगते हैं फिर तो विकार दिखाई देने लगते हैं अपने भी तो क्या बात है अब ये बात यही है कि जरा देर में जीव भाव जरा देर में भाव जहां जीव भाव आया तहां ये सब शक्तिशाली हो गए विकार और जहां भाव आया तहां ये दुर्बल हो तो ये कहते हैं कि ऐसे ही कहते हैं कि रावण जब वहीं विभीषण त्यागा विभीषण रावण को मोहरूपी रावण को छोड़ करके जीव रूपी विभीषण देते भयो भव बिना तब ही अभागा तो उसका मोह का अज्ञान का या अहंकार का उसका तेज ठंडा हो गया उसकी तीव्रता घट गई विनाश की निकल के तो चले हरस रजुना एक पाही तो विभीषण के जाने के बाद पीछे क्या हो रहा है रावण की तरफ ये संकेत कर दिया अब बागी कथा करते हैं विभीषण चलता है चले हो विभीषण चले हरस रजुना एक पाही विभीषण भगवान श्री राम जी के पास चलता है और करथ मनोरथ बघु माही अब देखो जब तक कि भगवान के पास पहुंचता पहुंचता तब तक रास्ते में क्या विचार करता जाता है उसका वर्णन करते हैं अब ऐसा थोड़ी कि दरवाजे दर्वाज, से निकला और तुरंत पहुंच गया ऐसे नहीं कहते रास्ते में जो समय लगता है उस तो समय को भी तुलसीदास थोड़ी ठहरते हैं उसका वर्णन करते हैं किसी न किसी प्रकार से उसकी युक्ति निकालते हैं जब तक जितनी देर में वो वहां जाए तब तक थोड़ी दूसरी बातें कुछ कर लो तब तक क्या बात कर रहे हैं विभीषण क्या सोचता चला जाए मन में उसका वर्णन करते हैं <coughs> वो सोचता दिखी हूं जाए चरण जल जाता वो विभीषण सोचता जब जाएंगे भगवान मैं उनके पास भगवान के चरण कमल देखेंगे जल जाते कौन कमल भगवान के चरण कमलों के दर्शन होंगे हमको ऐसे विभीषण सोचता जाता है अरुण मृदुल से को दाता ये भगवान के चरण कैसे हैं अब देखो विभीषण तो भगवान के चरणों का स्मरण करता है और अन्य लोगों के लिए ये उपदेश है कि भगवान के चरण कैसे है उनका स्मरण दिलाते हैं कि अरुण मृदुल सेवक सुखदाता वे अरुण चरण है जैसे अरुण वर्ण कमल फल हो उसी प्रकार से भगवान के कोमल चरण हैं और मर्दुल हैं कोमल चरण है उनके और सेवक सुखदाता और सेवकों के पुस्तक तो देने वाले भगवान के चरण है ऐसी अब यहाँ वैसे तो अगर पुरुषाकार प्रति भगवान के राम को मानते हैं तब